देव श्री हरिदेव की, जी की श्री भागवत निवास आश्रम की पूज बड़े बाबा जी महाराज की श्री गौर हरी प्रेम पतनम ग्रंथ की जय भाई चलो शिपुंद जय जय गोपाल जय जय रा गोविंद जय जय रा गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल कमलकन्दु सर्व पाद में मुचगत देवति विश्व सर्विसर्गद नव लक्षण लक्षतम श्री कृष्ण अक्षर परम धाम जग धामना भक्त वन्दे गुरु श्री उपकम स श्री गुरु बैष्णवश्च श्री पंकज गदम साद नमः उत्तम सजीवम सार्वैतम सार्वोत्तम परिण सहितम श्री कश्यपतेन देव उशीरा उपादा सागर ललता श्री शाखा संष्ट आजण कपित भुजो कं कामदा तो संक्षिप्त ने कृत्रो कपलाय आचो विश्व भरत जीवरो जीव धर्म पालो बन्दे जगत प्रिय करो करवता वर्णे कृष्पदा भूमि विपुलम् यस्मिन पुण्य दुष्टां बख्शो यप्ने कर्ते रस्ते स्निधोंगरामस्वता काशी रंगतशोलुं बल्लने कस्तुं काम निहिमा श्रीकृष्णं नक्षत्रकाम तिलेर मिर्याय जमात रोगते नारायणाय नमः नारायणाय नमः नमः नमः विप्रेगु सरस्वते नमः व्यासाय नमः ना। नमः धर्माय नमः ते नमः कुष्ठाय नमः रूप जनरिक ृंद परम श्री प्रेम पत्तन ग्रंथ प्रेम नगर की क्या विशेषताए होती है उन विशेषताओं को कहीं रेखांकित करते हुए श्री रसको तल सिंह गोस्वामी पा आप इस लीला में वर्ण कर रहे हैं त्र अज्ञानम एक ज्ञान श्री ठाकुर के ऐश्वर्य को भूल ज्ञान ठाकुर के ऐश्वर्य को भूल ज्ञान ऐश्वर्य का ज्ञान वही इस प्रेम का ज्ञान प्रेम नगर का ज्ञान ऐश्वर्य याद रहेगा तो ठाकुर से दूरी बनी रहेगी व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होंगे लौकिक संबंध भाव एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लौकिक संबंध भाव लोग में जैसे एक बंधु का एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार के साथ में जैसा भाव होता है वैसा भाव ठाकुर के साथ में होना चाहिए जैसे माँ का पुत्र के प्रति ये मेरा बेटा है बेटे का माँ के प्रति ये मेरी माँ है भाई का भाई के प्रति ये मेरा भाई है ऐसा जो भाव है ये मेरे स्वामी श्री नंदराय, उनका पुत्र है राजकुमार, ऐसा जो लौकिक भाव है लौकिक संबंध से जो भाव है वो लौकिक संबंध से भाव होना चाहिए ईश्वर बनाने पर यह लौकिक भाव नहीं होता है ईश्वर बनते ही ठाकुर को ईश्वर समझते ही ये जो भाव है लौकिक संबंध ये समाप्त हो जाता है जीव है हम तो जीव है वो ईश्वर तो है वो तो महान शक्ति से युक्त है शत ऐश्वर्य से परिपूर्ण है हमें तो ईश्वर्य है नहीं हम में तो बहुत छोटी सामर्थ्य है इस तरह के भाव आ जाएंगे और ईश्वर दूर होता हुआ चला जाएगा प्रेमास्तर दूर होता हुआ चला जाए इसलिए ये ज्ञानम इस प्रेम नगर की एक विशेषता है कि यहां पर ऐश्वर्य का अज्ञान ईश्वर के ऐश्वर्य को न मानना प्यारे के ऐश्वर्य को न मानना यही सबसे बड़ा ज्ञान जिसके विषय में कल एक दृष्टांत दे आए कि ठाकुर ब्रह्मा यदि ब्रह भगवान की विभिन्न प्रकार से स्तुति करते तो ब्राह भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते परंतु जब श्री ब्रह्मा जी ये भूल गए कि ये तो नारायण है पर ब्रह्म है और श्री नारायण को अपना समझ करके मैं नारायण का पुराना सेवक हूं तो घर का जैसे वृद्ध सेवक एक पुराना मोकर मालिकों में डाट देता है मालिकों सलाह देने लग जाता है किसी प्रकार श्री ब्रह्माजी श्री बराह भगवान को भी सलाह देने लगे बोले महाराज क्या खेल कर रहे हो यह खेल करना उचित नहीं है ऐसा खेल किया जाता है कि कहीं इसको जल्दी से मारो ना ब्रह्माजी बोलते भगवान को उपदेश लेंगे तो ये भगवान ये जान करकेश्वर बना मुझसे बोला दिया और मुझे एक अपने जैसा सामान्य जन मान करके फिर मुझे सलाह दे रहे हैं कि मेरे मुझे तो डर लग रहा है कि तो शत्रु की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आगे संध्या का समय आ गया और कहीं इसकी शक्ति बढ़ गई और इसने माया वाया चलाई अपनी माया संध्या के समय असुल की माया बढ़ जाती है तो फिर इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या कर रहे हैं किसी मत करो तो भगवान की शक्ति को प्रेम के कारण ब्रह्मा ने मिनिमाइज कर कर लिया, न्यून न्यून कर और करके शक्ति को थोड़ा आकर के जब व्याकुल हो गए चिंतित हो गए तो भगवान ब्रह्मा के प्रेम को देख करके भगवान ऐश्वर्य की स्तुति सुन करके नहीं बिछते भगवान लिखते हैं प्रेम को देखकर और इसके लिए कवि कालिदास ने अभिज्ञान शापुंतल में एक किया और वो ये किया एक थी उत्ति दी अनिष्ट आशंकीय बंधु हृदय यानी बंधुओं के हृदय सदा सदा अनिष्ट की आशंका करने वाले होते हैं एटी नाइनटीज नवासी नगवान की है भगवान भगवान की, की। जल्दी से मार दो, इसके साथ में खेल मत करो। तो को आशंका थी कि कहीं ये दुष्ट संध्या का समय पाकर के माया भी नहीं बन गया है तो माया उसको फिर जीतना शायद ठाकुर जी के लिए कठिन होगा ये मन विचार करके जब घबरा रही तो अनिष्टी की आशंका भगवान की करने लगे तो भगवान एक दम्वी रहे तो प्रेम का एक स्वभाव है, है श्री कृष्णचंद्र ने देव की जी के कारागार में चतुर्भुजी रूप होकर के अद्भुत बालक रूप होकर के दर्शन किए शुरदा पद्म श्री वत्स कौशोभ सारे आयु धारण किए हुए तेज है दिख रहे हैं बालक पंचशंक चक्र ऊंचे उठा रखे हैं मामा जी आ जाए तो आ जाए पहले से हथियार करके उदायु श्री श्रीकृष्ण का जो स्वरूप है वो उदायुध है माने गदा चक्र इनको ऊंचा उठा रखा है नीचे नहीं है गदायु का चक्र ये मानो आ जाए तो आ जाए और जी कह देखती है उपसम विश्वासम अलौकिकमें अलौकिक रूप को छपा लो ये चतुर्वी में मुझे दर्शन तो कर जा, दो मुकुंद में देना चाहता हूँ चाहती हूँ बाल मुकुंद क्यों भगवान बोले मै क्यों डरती है अरे कंस रूपी पशु को मारने के लिए मेरी ये बुजाए स्तंभ ये बलदान के खम्भे के समान है यही समाप्त कर दूंगा ढेर कर दूंगा देवी जी बोली, बोल प्रभो आप मैया के हृदय को नहीं जानते कितने कोमल हो तंस कहीं आया माना मैं मानती हूं चलो आपके ऊपर विश्वास निकल लू कि आप ता, ताकतवर हो कंस आपसे जीत नहीं सकेगा पंत फिर भी इतना कोमल अंग है कंस ने कही आप यदि ये चतुर्भुज धारण करके रहोगे तो कहा इस शंख को छुपाऊंगी इस चक्र को छुपाऊंगी कहा, कहा गदा कहा कौस्तु तो तो मनी इनको कहा छपाती डोलूंगी कहा कुल और यदि आप छोटे से बाल बन गए तो अपने आंचल की में कहीं भी आपको छपा करके तो बालक बन जाए भगवान लीज के देव की जी के इस प्रेम का दर्शन है कि ऐश्वर्य को जान रही है परंतु तो ऐश्वर्य के ऊपर भरोसा नहीं है वाचन इतना प्रबल है कि प्रार्थना कर रही है कि आप अपने स्वरूप को छिपा तो ये है ऐश्वर्य को भूल जाना यह है पर ये है।, ये है श्री वराह भगवान ने भी रहा प्रेम पांगे तत्पांगे सुन मुस्कराए और मुस्कुरा करके कंखियों से श्री ब्रह्मा जी की ओर देखा और काकाक्षी के साथ में ब्रह्मा को देख करके आंख लिचका करके श्री ब्रह्मा की ओर देख करके कहा समझ के समझ के मंत्र मैं धबला थोड़ा सा खेल चल इसके साथ में थोड़ा सा खेल करने की मेरी भी इच्छा आ रही है जरा इसके मन की भी हुलहुल निकल जाए बड़ा मन में मैं युद्ध करूंगा युद्ध करूंगा तो इसके मन का जो उत्साह है वो थोड़ा सा शांत हो जाए ऐसा कि आपने प्रेम युक्त कटाक्ष के सो के ब्रह्मा प्रेमयुक्त अनुग्रह किया से ब्रह्मा को देखा और उनके ऊपर किया क्योंकि जहां जा भगवान की उक्ति भी है जब कोई प्रेम करता है तो भगवान प्रेम उसके दिखाते हैं जब कोई ऐश्वर्य करता है तो भगवान हाथी मौत करो। साथ में प्रेम व्यवहार भी किसी को आगे यहाँ पर विश्वात्म कहकर ब्रह्मां ऐश्वर्य को जान रहे फिर भी भुला एक दूसरा दृष्टार दे रहे हैं शिव कृष्ण की बाल मिला बाल नीला में, आ, तो में आ, श्री यशोदा श्री जाए, श्री कृष्ण के को बिल्कुल रोहिणी मैया सारे वृक्ष के सामने कृष्ण ने छह दिन के इन्हें पूतना को मार और पूतना को मारने के लिए कृष्ण को श्री नृसिंग जैसे किसी भयंकर रूप को शकट को पलटने के लिए श्री कृष्ण को हमारे श्री बालुकुंड को वराह जैसे किसी भयंकर रूप की धारण करने की आवश्यकता नहीं आपने जो तृणावर्त है उसको मारा परंतु तो त्रणावर्त को मारने के लिए श्री कृष्ण को किसी विराट स्वरूप को धारण करने की आवश्यकता नहीं हुई कोई बार उनको रूप में मारा सब को पता है कि हमारे बेटा है और इनकी खूब ताकत है ताकत कोई कम नहीं नहीं है है प्रमाणित ती परंतु तो फिर भी शी शी रोहनी तनिक भी श्री श्री जी कि कधिया कहीं आपत्तियों से कोई आपत्ति कधिया को पराजित कर सकती है सवाल चिंतित आज मेरे बेटा को कहीं कुछ हो पूछा कोई आपत्ति नहीं बात आ जाए ये वास्तव जलद्विज श्री केशोरा जी कभी आपको गोदी में लेके खिला रही है कोई कोई बूढ़ी बोली कहे बोले अरे यशोदा बालक नेक बोधी बोधी में का बालक बालक हाथ चलावे जल्दी जल्दी गोदी गोदी सीखे सो यशोदा जी है खुले में छोड़ देती है आंगन आप धीरे धीरे अपने हाथे ने चमाने लगे धीरे धीरे घेट उठ उठाने लगे और घुटमन चलना जल्दी से सीख गए जो घुटन चले मैया बड़ी आनंदित हो रही है मैया ने श्री कृष्ण के चरणों में सुंदर बजते हुए मुंह पर घूरू पहना दिए हैं कि कन्हैया जल्दी से चलना सीख जाए जिसमें छम छम करके मुंह पर बजे आपको तो बड़ा आनंद आए कैसे बज रहे हैं सो जल्दी जल्दी और काम रखे सो जल्दी चलना सीख जाए अभ्यास हो जाए जल्दी जल्दी आप पैर रखने लगे हैं आप चरण उठाने लगे हैं आज मानो घेटुओं के द्वारा आप असुरों के बध को प्रकट करना चाहते हैं श्री कृष्ण के विश्व दर्शन में जहां तांत्रिक उपासना है वहां पर असुरों को श्री कृष्ण के जानों में दिखाया गया असुरों का निवास कृष्ण के घंटुओं में को के बल चल करके आप मानों ये दिखा रहे हैं कि असुरों को मैं अपने घेटुओं से दबाते हुए चलूंगा तो घुटमन चंदे का भाव श्रीमदाचार्य चरण ने कृपा करके प्रकट किया कि घुटमन चलने के द्वारा आप ये दिखा रहे हैं कि आगे असुर बध की मीलाए किसी प्रकार में संपादित करूंगा हस्तचमल के कमल के द्वारा पृथ्वी उसको मानो धैर्य प्रदान कर रहे हैं कि मेरे हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त करके अरे पृथ्वी तेरा जितना भी आप है के द्वारा जो व्याकुलता है वह व्याकुलता दूर हो जाए तो हस्त कमल और जानू इन दोनों के द्वारा जानू है असुर मर्दन करने वाली वस्तु और हाथ है कमल ये मानो पृथ्वी को धैर्य प्रदान करने का आश्वासन प्रदान कर रहे हैं यशोदा जी हो रही हैं और आप अपने हाथ के हुए। हाथ के हुए तो मैया के हाथ से छूट करके मैया जो जो पकड़ने जाए क्यों तो भाग संग जलद कर देखिए कभी बाबा का सुनंद नामक जो बैल सफे धर्म का बैल है जिसकी पीली आंखें हैं बड़े ऊंचे जिसके सीम जो आधे आधे सोने से मरे हुए हैं और उनके ऊपरी भाग में घुरू फदे हुए सोने के गले में एक बहुत बड़ा घंटा बैल के दटक रहा है और बैल आंख बंद करके गवार कर रहा है अपना मुंह चला रहा है और घंटा वो तन तन तन तन बसता वर्ष रहा है का पूछा ताक बड़ा चौड़ा कंधा पीछे के कुठे बड़े सुंदर बड़े चौड़े और लंबी पूंछ पृथ्वी को छूती हुई विराजमा आज मानो कैलाश पर्वत ही श्री ब्रिज में उतर आया हो ऐसी सुंदर सीमा हो रही है आप तो सुनंद जो श्याम सुंदर का बैल नंदा का बैल उस बैल की घंटे की आवाज को सुनकर के पट पत्त पट घुटवन चलते हुए बैल के पास में जाए और बैल के सी पकड़ रहे यशो रह जाए जा। जा। तो धक्को रह जाए अरे वर्खनो बैल अभी मूड हलाए दे कन्हैया को छाल दे तो कैसे बस के नहीं है है छुड़वाते हैं और कन्हैया को छाती से लगा करके ले आते हैं कह रहे बेटा मरकनो बैल अभी मूल हलाए देता उछाल देता तो कैसे सिंह uh, जिसके विराजमान हैं उस बैल से कभी यशोदा जी कधिया आपको बचा करके ये के ऐश्वर्य को देखकर के ऐश्वर्य का अज्ञान ही यहाँ प्रेम में ज्ञान बन तो अज्ञान में है और ज्ञान अज्ञान ही ज्ञान अग्नि कभी चाले के दिन है अहने के ऊपर अग्नि चल रही है कभी तापने के लिए नंद में में में जगह-जगह रखे हुए आप पत्त पत्त चलते चलते अग्नि अग्नि के पास पहुंच और लगे मैया वहां से बचा के लाए बेटा ताता अभी हाथ में तो ताता हो जाती है ना नाना अग्नि के पास में मिल जाए श्रृंगर अग्नि अग्नि से कभी को जल बचा करके लाए कभी जल बरसात के दिन है सर्दी के दिन है परंतु तो माहौल हो गई है माह के महीने में वर्षा हो गई आप तो मैया की आख बचा करके और मैया के पकड़ते पकड़ते भी जल्दी जल्दी चल करके आंगन में निकल जाए और छप छप करके अपने सारे कुर्ते को भिगो ले मैया के बेटा बड़ो हैरान करे कहा तक तेरा कुर्ता बदलूंगी अभी तो तेरो कुर्ता बदलो फिर सुने घी लो तू ससृंग अग्नि फिर दृष्टि अहि जंग कभी दृष्टि आप घूमते घूमते चलते चलते बाहर चले जाएं कोई पिल्ला सुंदर सा उसको जल्दी से पकड़ ले पकड़ करके अपने अंचल में दबा करके मैया के पास में आए मैया से कहे भैया में और, में एक नया खिलौना लाया बोल अच्छा कैसे खिलौना है बोल बा के दो नाक है बोले और बोल बा के चार पाव है बोले और बोल बाकी एक पूछ है इतने भी वो किला कधनिया के जो कुर्ता उस झला में से ही अपनी पूछ लाए मैया बाहर अग्नि दशनी दशरी माने पिल्ला उनसे मैया बचा करके कधनिया को लाए फिर अही कोई अर्प है उसको भी कधनिया मैया धक्का रह जाए परंतु सर एकदम शांत होकर के चुपचाप बैठा हुआ है कन्हिया के हाथ में आकर के भी कन्हिया जरा भी डर नहीं रहे हैं मैया तो धक्के जाए नारायण से प्राप्त करके नारायण और कन्हैया जैसे वो छोड़े वो सर तो प्रणाम करके सर के अलग चला जाए मैया की सांस में सांस आय हाय हाँ। देखो तो सही आज तो कन्हिया ने गजब कर दी नजर कहां आलिया ने पकड़ लियो और वो तो कलिया को झुक के कृपा नहीं तो, हमारे की साथ तो भी आ जाए ऐसे भैया हमारा अग्नि अग्निशी अहि जल कभी बरसात के दिन है अथवा सर्दी के दिन है माहौल हो रही है माह के में वर्षा हो रही है और आप अपना कुर्ता तो बन तो दो का जप कर रहे हैं कन्या की वृद्धि हो कन्या को कल्याण हो और आप घुटमन चलते चलते जाए कोई ब्राह्मण के पंचपात्र खेच कोई की पोथी खेच कोई के माला झोली खे कोई थी पूे जा तो मैया जाए ब्राह्मण को प्रणाम करे बोले ब्राह्मण लाला तुमको आमको दे नो लाला को क्षमा करियो सबरे ब्राह्मण के बोले मैया तुम को कन्हैया काम दे तो नो एक काम का जितनी देर हम यहाँ पे जप करे ना उतनी लाला को हमारे पास नहीं छोड़ जा हम लाला को मुखदर्शन भी करते रहेंगे हमको तो ऐसा लगे जैसे हम जब संतान गोपाल को जप कर रहे हैं तो जब मंत्र को देवता हमारे आसन के सामने बिड़ा सो मंत्र जब करने में बड़ा मंगल लगे आनंदा सब आज कंठ के हुए तो बिज जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मण के सामने को ब्राह्मण मैं नहीं तो ले हम तो हमारा जब सिद्ध हो गए और जब को देवता हमारे सामने प्रकट है ऐसे आनंद आविर तोता मैना के पीज रहा है नंद भवन में रखे हुए आप घुटमन चलते चलते राम रामकृष्ण दोनों के दौड़ तोता मैना के पीछे पिंजरा के पास में चले जाए ऐसा सुआ, सुआ, सुआ, करके तोता के पीछे राम तो उंगली बेटा कटकनो तोता अभी चोंच मार दे तो, तो ता हो जाती हाथ में अभी खून में न आओ तो कैसे हो वहां से बचा करके भैया का दुनिया तो ब्रिज बिजमा ब्राह्मण ब्रिज माले पक्षी उन पक्षियों से भी मैया किया को बचा रहे हैं और कंट के द्वारा कभी जहां पीछे की तरफ कांटे की बाल लगी हुई है वहां पर आप चले जाएं मैया कांटे से कधनिया को बचा करके लाएं फिर आप और दोनों बड़े चंचल मैक छोड़ो जहां से हटाया है वहीं अदा करके जाए तो बालक का स्वभाव है चेताओ बालक इन दोनों का स्वभाव है जहां से हटाओगे वहीं जाए उल्टा तो वही जागे जहां से भैया बचाए वहीं जाए क्रीड़ा करो दोनों के दोनों अत्यंत तो रामकृष्ण दोनों केवल दस दिन का अंतर है रामकृष्ण दोनों श्री कृष्ण बल्दाव उत्पन्न हुए बल्दावल का जन्म है राखी पूर्णिमा जिले श्रावण की पूर्णिमा जी और नवमी की रात्रि को अष्टमी की रात्रि को नवमी के प्रातः काल के समय सब ब्रहवासियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया कृष्ण जन्म के समय और अर अर्ध में तो सब सो रहे हैं नौवीं दिन देखा तो दो भैया जो है उनमें दस दिन का अंतर इसलिए दोनों की लीलाए बिल्कुल है एक सी एक संग बोलेंगे एक संग नाम करें एक का एक संग अन्न प्राशन एक संग भुकम एक संग चूड़ा कर रही है दोनों की एक सी लीलाएं है, हैं एक से क्रीड़ा दोनों क्रीड़ा लगभग विराजमान है में लगे हुए हैं अति बलो दोनों के दोनों अत्यंत बलवान है ऐसे स्वस्वतम निषेध हो दोनों महिलाए रोहिणी और श्री यशोदा जी अपने पुत्रों को रोकना खूब चाहे परंतु अपने दोनों पुत्रों को रोक सकते में समर्थ नहीं है यहां रोहिणी में और श्री यशोदा जी में नए कभी अंतर नहीं कभी श्री कृष्ण रोहिणी जी की गोदी में बैठकर के रोहिणी मैया के दूध को पिए और श्री बंदाव जी श्री यशोदा जी की गोदी में विराजमान हो के यशोदा जी के दूध कभी अपनी अपने जननी के दूध को पिए कभी जननी परिवर्तन करके दुग्धपान पान करें कभी एक चुस्का लिया एक मैया की गोदी में बैठकर के दूसरा चुस्का लिया दूसरी मैया की गोदी में बैठकर, करके ऐसे दोनों मैयाओं की गोदी में बैठकर के आनंद पूर्वक दुग्ध करते हुए क्रम क्रम करके दुग्धपान, दोनों का एक साथ आस्वादन लेते हुए दुग्ध करते हुए विराजमान ऐसे स्व दोनों ही पुत्री ही है दोनों में अपने पुत्रों में कोई भी अंतर नहीं है श्री रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों ही अपने पुत्रों को निषेध रोकना चाहे परंतु रोक नहीं पा रही है दिन भर ध्यान लगा रहा है अब कहा किसी में ध्यान लगा हुआ है दोनों मैया जननदेव घर के कोई काम काज करने में भैया समर्थ होती ही नहीं माने घर के जो कार्य है कर तुम आप ही जनदेव शेका उनकी दोनों जननी यशोदा और रोहिणी थी ये घर के कामकाज करने में न शेका समर्थ नहीं होती है तो अलम मनसून अवस्थान और मन में दुख प्राप्त करती है अनवस्था मन में व्याकुलता प्राप्त करती रहती है क्या हा घर के काम हो नहीं रहे हैं ध्यान लगा हुआ है बेटा इसलिए आप तो मनसो अनवस्थान घर का काम काज कर रही हैं अभ्यास के कारण काम हो रहा है परंतु तो काम में मैया का चित्त नहीं है मैया का चित्त तो श्री में ही एक मात्र लगा हुआ है ये मात्र शक्ति की बहुत बड़ी विशेषता है कि मात्र शक्ति तमाम की स्थिति में में भी अपने कार्य को बड़ी कुशलता के साथ संपादित कर लेती है पुरुष के पास में जरा सी कोई समस्या आ जाए कुछ भी नहीं होगा उठा करके फेंक दे का सीधा काम करेगा परंतु ये प्रभु ने मातृशक्ति को एक बहुत बड़ी क्षमता दी है कि कितने भी घर में कमार हो कितनी भी परेशानी हो उस परेशानी की स्थिति में भी महिलाएं घर के काम काज को पूरी व्यवस्था के साथ में अभ्यास के कारण करती रहती हैं, मजाक है मजाक है कि दाल में नमक तेज हो जाए कि भूक जाए जो काम हो रहा है वो सब योग्यो होता रहेगा चाहे कितनी भी परेशानी तो ये ईश्वर की द्वारा दी गई मातृशक्ति की एक अपूर्व महिमा सो आज मैया मन सोवस्था मन की अव्यवस्था की स्थिति में भी घर के सारे कामकाज को कर रही है अन्य चंचल रहा मन चंचल है मन दूसरे में लगा हुआ है फिर भी घर के सब कामकाज को कर रही हैं ये सामर्थ्य माता गांवों में ही है ये सामर्थ्य पुरुषों में नहीं है ये सामर्थ्य नहीं है। तो यहां पर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को यशोदा के द्वारा भुला देना यही सबसे बड़ा ज्ञान है ऐश्वर्य का ध्यान रखना यह ज्ञान नहीं है बल्कि ऐश्वर्य को भुला देना यही सबसे बड़ा ज्ञान मंसूर वस्त्र श्री ब्रजेश्वरी के मन की जो चंचलता चल, चल, है वो पुत्र रवि के द्वारा किए गए अत्यंत आवेश कारण वह ऐश्वर्य का ज्ञान भी यहाँ ज्ञान ही बन जाता है और इसी को श्रीदेव जी इत्यादि जितने भी ऋषिगण है वे श्री यशोदा की स्तुति में युद्ध क्या करते हैं श्री यशोदा की स्तुति में सुखदेव जी ने अनेक अनेक बचत इस प्रसंग में कही है कि यशोदा का जो महिमा है उस महिमा को कौन गायन अथवा अच्छा, प्रौढ़ इसी का भार्कर्ष देते हैं कि प्रौढ़ जो भाव प्रेम मय जो भाव सारे ब्रजवासियों का श्री कृष्ण में जो बिराजमान है वो कृष्ण में भाव, वही बिरा कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल जाना यही ब्रिजवासियों का अपूप अभिज्ञान है ज्ञान है जो कि विज्ञाना अधिकम विज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है तो ब्रिजवासी जनों का जो के कारण जो श्री कृष्ण में अपूर्व ऐश्वर्य को भुला देने रूप अज्ञान अज्ञान है अज्ञान ही उनके ऐश्वर्य ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है ऐश्वर्य का ज्ञान रखना अच्छी बात नहीं है ऐश्वर्य को भुला देना और कृष्ण को भुला के बंधु मानना यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु होकर के विरा मान तो जिसके ऊपर श्री गुरुचरणों की अपूर्व कृपा होगी सेवा में आगी वो ही व्यक्ति श्री श्रीवासियों के की महिमा को जान जाएगा। नहीं जान जाएगा, व्यक्ति सकता है। ये श्री कृष्ण कृपा के द्वारा ही ये वस्तु विराजमान होती है कभी यहाँ पर श्री अद्भुत नाम से अपने काव्य की स्वयं ही टीका करने वाले श्री रसको कह रहे इस ग्रंथ के जो श्लोक दिए वो श्लोकों की टीका भी श्री ने स्वयं ने की और वो जो टीका की है वो अद्भुत नाम है अद्भुत प्रथा अपने नाम से ही उन्होंने टीका की है तो उसमें टीका करते हुए कह रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि हे महापंड प्रवण ज्ञान बैराग्या सहायक अपेक्षता समर्थन देख ये प्रतिवासीगण प्रवण ज्ञान वैराग्य इनकी सहायता के बिना भी प्रेम के कारण ही सब कुछ प्राप्त किए हुए हैं आज तहिया चौथी शिश्चर जो जिसको वेद ईश्वर करके निगर करते हैं उपनिषद जिसको ब्रह्म करके निपण करते हैं तो जिसको करके करते है। जिसको करके करते हैं, पुरुष करके निरूपण करता है कर्म मीमांसा जिसको कर्म या दैव करके निरूपण करती है आज ऐसे तत्व को ये ब्रज गोपिका कर अपना पुत्र करके मानती है ये इन ब्रजवासियों की विशेषता गया है एक में प्रेम की को दिखाया कि तस्मा मद भक्ति युक्त योग लो वही महात्मा न ज्ञान वैराग्य प्राय श्रेयो कि मेरे भक्ति युक्त जो व्यक्ति है उसको ज्ञान वैराग्य की भी सहायता लेने की आवश्यकता है। उसमें ज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है परंतु तो ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता ज्ञान वैराग्य सहायता लेने के बिना उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होगी शुरुआत नहीं है दृढ़ प्रेम भाव के कारण ही उसे फल की प्राप्ति होती है। भक्तमाल में अनेक अनेक ऐसे प्रसंगे है कि शिष्य में केवल प्रीति ही एकमात्र विराजमान है उसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भोला भाला है जी हम जा रहे हैं परदेश ठाकुर जी को भोग लगा देना और फिर ठाकुर जी की सेवा करके तू भोजन कर लेना इसने भोजन किया बोले गैयाओं के चढ़ा करके ले आना गैया से कह रहे ठाकुर जी से कह रहे हैं एक जब तुम बराबर का खाते हो तो काम नहीं करोगे हम रसोई कहते हैं तुम गैया चढ़ाने जाओ चार सिंहासन तो ठाकुर जी नहीं दिख रहे बोले गई अचार में गई है अभी आते हो जहां पर ज्ञान वैराग्य नहीं है फिर भी केवल भक्ति के द्वारा वे सिद्धि को प्राप्त करते हुए विराजमान हुए इसलिए भक्ति जो जो मेरी से है भी जिसका में लग गया है उसके लिए मैं ईश्वर हूँ ब्रह्म हूँ परमात्मा हूँ ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है बस ये मेरे प्यारे है इतना भाव उसके मांग में है इसके द्वारा भी वो सिद्ध हो जाएगा उसे वैराग्य की भी आवश्यकता होगी। भक्ति अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य दोनों को उत्पन्न कर दी न ज्ञान वैराग्य प्राय श्रेय भवे हो प्रेम के द्वारा ठाकुर प्राप्त होते हैं ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ठाकुर की प्राप्ति तत्वतः तो नहीं होती लगता ऐसा है कि ज्ञान और वैराग्य से ठाकुर मिले परंतु ठाकुर ज्ञान वैराग्य से नहीं मिल रहे ठाकुर मिल रहे हैं प्रेम जितना प्रेम है ज्ञान होने पर भी शास्त्र का अध्ययन होने पर भी वो शास्त्र के भाव को केवल ढो रहा ठाकुर से कितना प्रेम है ये मुख्य वस्तु तो ज्ञान ये प्रायः श्रेय प्रायः के अनुगत तात्पर्य है प्रेम में सहायक होकर के विद्यमान हो सकते हैं, परंतु तो ये मुख्य कारण नहीं है मुख्य कारण कृष्ण को बशुद्ध करने में प्रेम ही इसी तरह से भक्त सिंधु में किया गया, की को दिखाया गया कि भवत्येशो आत्म ते ब्रह्मानंद को बहुत बड़ा आ गया अब श्री तैतरी उपनिषद को ये देखें और श्री बलवाचार्य चरण ने तैतरी उपनिषद के इन टुकड़ों को उपस्थित करते हुए श्री कृष्णाश्रय नाम करके अपने एक स्तोत्र में एक वंदना में श्री आचार्य चरण कह रहे हैं श्री बल्लाचार्य कह रहे हैं कि जितने भी आनंद है संसार के वे सब गणितानंद होकर के सो so, जितने भी आनंद है तो गणितानंद का बृहत पूर्णानंदो हरिस्त कृष्ण एव ग जितने भी देवता है वे सब प्राकृत है इसलिए जितने भी फल देवताओं के द्वारा प्राप्त होंगे वे प्राकृति होंगे जितने भी देवता है वे चुगड़ों से बने होंगे तो प्राकता सकला देवा।, रस अच्चारा। रस अच्चारा देवा जितने भी देवता है वे सब प्राकृत है और प्राकृत प्राकृत वस्तु को ही दे सकते हैं अप्राकृत वस्तु को दे नहीं सकते हैं इसलिए देवताओं की आराधना करके जो भी वस्तु प्राप्त होगी वो प्राकृतिक हो एक रजगुण एक के कारण वस्तु उत्पन्न होती है शत्रुगुण के द्वारा वह उपयोग या आनंद को प्रदान करती है और तमोगुण के द्वारा वो क्षीर्ण होगी भी है तो जितने भी संसार की वस्तुएं हैं वे सब कहीं ना कहीं एक दिन क्षीर्ण होने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं क्योंकि तो वे तीन गुणों से बनी हुई है सत्युण से उत्पन्न हुई सत्युगुण के द्वारा कुछ समय के लिए आनंद दे रही है फिर सत्य गुण धीरे धीरे कम हो जाएगा तमोगुण गुण बढ़ेगा तो उनका आनंद लेने का तत्व समाप्त तो हो जाएगा तो प्रागता सको जितने भी देवताएं के देवता है उनकृत कणता ब्रह्म वो तो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कर लो ना ब्रह्म भी कणता अर्थात उसकी भी कहीं ना कहीं गिनती आ गई उसके आनंद की एक व्यक्ति यदि पूर्ण स्वस्थ हो के पास में भोग भोगने के लिए पर्याप्त समय हो और संपूर्ण पृथ्वी उसके भोग उसको सुलभ तीनों शब्द पूरा कर रहा है संपूर्ण पृथ्वी तो भोग्य के, के रूप में उसके पास में प्राप्त है उसके शरीर में दम है और काल भी है समय भी उसके पास में ऐसे व्यक्ति का जो आनंद है उसको तैतरी उपनिषद में कहा गया पुरुषार्थ मानसानंद मांसानंद को दसगुना यदि तो जागत के ब्रह्मांड हो उसके द्वारा ब्रह्मानंद गंधर्वानंद फिर गंधर्व देवानंद फिर देवानंद फिर इसके बाद में और आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर ऋषि का आनंद फिर इसके बाद में जागत के एक स्थिति आएगी उसका नाम है माने ब्रह्मा जी का भले ही सौ गुण आइए अंत में गिन्ने में, में, तो में तो आ गया काउंटिंग में तो आई गया तो श्री ब्रवाचार्य चरण कह रहे हैं कि गणितानंद का जो मोक्ष है ब्रह्मा आनंद, वो भी श्री का सत्य लोक में बैठकर के जो वैभव है उस सौ की भी परिभाषा कर पर दो सौ को भी अनंत गुण मान लो अनंत गुण में मान लिया जाए तब की गिनती में तो आ गई तो गणतानंद का, का ब्रह पर जहां भक्ति के आनंद का वर्णन किया गया वहां पर हर जगह हर नकार का प्रयोग किया गया कि ब्रह्मानंद भी भक्ति के प्रेम के आनंद को प्राप्त नहीं करता है वहां नहीं शब्द दिया है ये नहीं कहा गया कि ब्रह्मानंद से सौ गुणा आनंद श्री कृष्ण का आनंद है ऐसा नहीं कहा कहीं भी नहीं मिलेगा कि ब्रह्मानंद से मोक्ष आनंद से कृष्ण आनंद सौ गुणा ऐसा नहीं कहा गया हर जगह नकार का प्रयोग किया गया कि के, के आनंद की ब्रह्मानंदमानुलना को भी प्राप्त नहीं कर सकता है पर भी नकार दिया गया तो वो ही कह रहे हैं कि नहीं भक्ति है थी भक्ति बोधे रोधे है परमाणु तुला ब्रह्मानंद जो ब्रह्मानंद को, को पराधी कर दिया जाए माने ार्ध्य की संख्या में उसको जोड़ दिया जाए तब जाक्तिशो का व परमाणु तुला को भी प्राप्त नहीं कर सकता है तो परमाणु का तात्पर्य परार्थ का तात्पर्य एक के ऊपर बीस बिंदी तब जाकर के पराध एक के ऊपर दो बिंदी होंगी तो बनेगा बृंद और फिर 20 बिंदी हो जाएंगी तब जाकर के परार्थ ये इसकी गणना श्री यदि 20 बिंदी धारण की जाए एक एक किसी एक फिगर के ऊपर तो जाकर के पार्ध की संख्या बनेगी इससे बाद में कहीं पार्थ संख्या उसका कोई उपयोग नहीं रहता तो तो तो जाए तब भी भक्ति तो है है पूरे की तुलना को बड़ी दूर परमाणु परमाणु पर भी नहीं शब्द का प्रक्रिया नहीं कर सकता है मोक्ष भक्ति की तुलना को तो नहीं प्राप्त कर सकता है वहां पर भी नकारिया तो भक्त महाराज की जय ये बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते पहले को करो करो करो गुना गुना करते हुए फिर बढ़ाते बढ़ाते जब वो ब्रह्मांड है उसको भी पार्थ गुणी करो तब जाकर के भी भक्ति का जो समुद्र है उसके एक कणका की तुलना को भी प्राप्त उसमें भी नहीं कर सकता ऐसा इसलिए ब्रह्मानंद गणितान है जबकि भक्ति का आनंद अगणित तो आनंद हरिभक्त सुधाम सुधोदय में भी भक्ति की महिमा का गायन करते हुए कहा गया कि तत्साक्षात तो करनाल हाथ विशुद्धा दे सुखाने जगत गुरु के हे जगत गुरु तत्ना तो आपका साक्षात्कार करके मेरे हृदय में जो आह्लाद की प्राप्ति हो रही है और उस आह्लाद का विशुद्ध आप भी सदस्य मैं विशुद्ध आनंद समुद्र में इस समय स्थित हूँ आपका साक्षात्कार करके आपका दर्शन करके मुझे जो आल्ला प्राप्ति हो रही है इस विशुद्ध सुख में जब मैं इससे तो को जो प्राप्ति होती है या ब्राह्मण में अपने कहने का मतलब है ब्रह्म मोक्ष में जो सुख की प्राप्ति है मोक्ष में जो सुख है वह सुख भी गोष पदायन उस भक्ति की तुलना में के के के के के के खुर के के के खुर गड्ढे गड्ढे समान समान छोटा पद हो जाएगा जगत सुख केवल गाय के गड्ढे के के समान खुर के गड्ढे के समान वो हो जाएगा क्योंकि तत्वतः श्री भक्त श्री बृहदभागवतामृत ने सनातन विस्तम ने वर्णन किया कि मोक्ष में तत्व सुख है ही नहीं सुख हो और तो सुख का अनुन न हो कल्पना करो सुख तो है तो सुख का अनुभव नहीं तो ऐसा सुख किस कारण मोक्ष की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि वहां सुख तो है पर तो सुख का अनुवन नहीं तो ऐसी स्थिति में शून्य के बराबर सुख का अनुभव होना चाहिए तो व्यक्ति सुखरूप तो हो जाएगा सच्चन आनंद रूप तो हो जाएगा ब्रह्म बन आनंद रूप बन जाएगा, जाएगा। परंतु तो आनंद का अनुभव करने के लिए उसके पास में जो मनोवृत्ति चाहिए मनोवृत्ति वहां पर नहीं ऐसी स्थिति में सुख का अनुभव नहीं है जब तक मन नहीं है तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता है नहीं है तो सुखा अनुभव नहीं हो सकता है तो सुखरूप बन जाओ कहीं नौन की खाड़ी में व्यक्ति गिर गया और नौन बन गया तो का आस्वाद प्राप्त नहीं कर सकता है मिश्री के पहाड़ में गिर करके मिश्री बन गया परंत मिश्री का आस्वाद प्राप्त नहीं है ऐसे ही मोक्ष की स्थिति प्राप्त करके स्वरूप रूप आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी थ भोग्य आनंद की प्राप्ति नहीं होगी स्वरूप आनंद तो है परंतु भोग्य आनंद नहीं है और जब तक आनंद भोग्य नहीं है तब तक उसका आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है माचिस की तीली में अग्नि तो है परंतु तो स्वरूपभूत अग्नि है प्रकट अग्नि नहीं है भोग्य अग्नि नहीं है भोग्य अग्नि होगी का जब घिसा जाए तब जाकर के वो अग्नि धोती होगी। उस माचिस की के ऊपर यदि कोई सौ वर्ष तक भी बटलोई को रखे तो किसी भी सिद्ध नहीं होगी चावल नहीं।, नहीं। स्वरूप आनंद से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है के आनंद से ही वस्तु की सिद्धि होती है इसलिए मोक्ष में सुख नहीं मोक्ष के विषय में तीन धारणा है कि मोक्ष किसका नाम किसी ने कहा मोक्ष का ये अर्थ है सिर्फ आपकी निवृत्ति दुख की निवृत्ति की निवृत्ति ये कोई उपलब्धि नहीं है ये एक नकारात्मक अनुभूति मात्र किसी को शरीर में कष्ट हो रहा था उसने दवाई दी उसके शरीर का कष्ट दूर हो गया उस व्यक्ति से कोई पूछता है कैसे हो वो कहता तो है में सुख में हूं बल्कि तो सुख मिला नहीं है दुख की निवृत्ति मात्र उसको वो सुख मिला ऐसा कह रहा तो दुख की निवृत्ति को मोक्ष मान लेना या अपने सुख रूप नहीं है दुख की निवृत्ति को सुख मान लिया गया है सुख है इसी तरह से किसी का बटुआ खो गया और दोबारा मिल गया यू की क्यों तो बड़ा खुश हो रहा है कह रहा है लाभ हुआ लाभ नहीं हुआ है तो एक पैसा भी नहीं है। जितना था उतने, को उतने पैसे ही हैं ऐसे ही कोई अपने स्वयू को भूल गया था और उसने आत्म को फिर से पहचान तो उसको कुछ नया नहीं मिला आत्मरूप की प्राप्ति भी जय एक नकारात्मक उपलब्धि ही है कुछ बढ़ा जितना था उतना कोरोना था उतना हुआ जो खो गया था उसको, उसको ना कर लिया उसका अपने अपने नहीं नहीं। प्राप्ति भी मोक्ष से बड़ी वस्तु को प्राप्त कर ले कोई तेली मिट्टी की वहा या कोई एक चीज कहीं नमक की खाड़ी में गिर गई या मिश्री के पहाड़ में गिर गई और मिश्री बन गई तो ठीक है मिश्री तो बन गई पर स्वाद नहीं है मिश्री होकर के मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता ऐसे ही ब्रम्ह बनकर भी ब्रम का स्वाद नहीं लिया जा सकता है अतः ब्रह्म की प्राप्ति होना यह भी मोक्ष यादि सुखरूप नहीं ब्रह्म यादि सुख रूप है सुख कब होगा जब ठाकुर कृपा करके मंजरी स्वरूप प्रदान करेंगे जब ठाकुर श्री आरणी कृपा करके अपनी दासी सखी रूप प्रदान करेंगे तब उनके माधु का आस्वन साधक प्राप्त हो इसलिए भक्ति में ही सुख है अपने आप को बंद बन जाने में सुख की प्राप्ति नहीं है तो ये एक निष्कर्ष की बात है संसार में सुख है ही नहीं क्योंकि संसार के इतने भी सुख हैं वे तो परिणाम में दुख ही देने वाले हैं सर्वे क्षमता विचया पत्ना समुचया संयोग संसार की जो नियमी है वो तो ये है सर्वे क्षमता विचया कोई कितना भी बार ढेर इकट्ठा करते विचय माने ढेर ठीक एक दिन वो कहीं ना कहीं क्षय होना ही है समाप्त होना ही वह कहीं ना कहीं लूटा कही ही जाएगा बिखरेगा कोई कितने से ऊंचे से ऊंचा बिल्डिंग बना ले एक, एक दिन वो नीचे गिरनी ही है निर्णय जितने भी समुच्छय माने ऊंचाइयां है वो एक दिन नीचे आनी ही है वे कभी रहने वाली नहीं कोई कितना भी स्काई बना ले। एक न एक दिन वहां नीचे गिरना ही है और कोई कितनी भी जन्म मिलाकर के शादी कर ले परंतु एक न एक दिन एक ने एक का होना ही है संयोग विप्रयोगांक संयोग जो है वो प्रयोग में ही परिणत होने वाला है और चाहे कितनी भी चवन चंद्रपुश खाते रहो एक जीवन को प्राप्त तो होना ही है वो बचेगा। चाहे कितनी भी विटामिन खाता वो रहने वाला भी तो संसार की जितने भी भौतिक वस्तुएं है वे तो सब अंत में प्राप्त समाप्त होने वाली हैं, जो मोक्ष है वह भी कहीं सुखहीन है आत्मस्वरूप की प्राप्ति वह भी केवल नकारात्मक उपलब्धि है और दुख की निवृत्ति भी नकारात्मक उपलब्धि है तो मोक्ष के जितने भी विकल्प हैं दुख की निवृत्ति मोक्ष एक विकल्प स्वस्वरूप का अनुभव नो ईल्फ अपने आप को पहचानो दो यह स्वस्वरूप का अनुभव या भी एक ब्राह्मण यह भी मोक्ष का वास्तविक स्वरूप नहीं है साथ साथ एक ही कारण कहीं एकीकरण है वास्तविक कहीं तो वस्तु कहीं है, तो है प्रिया की सेवा करना। सेवा करना एक मात्र वस्तु तो इसलिए कह रहे हैं सुखान घोष पदाये ब्राह्मण जगत गुरु जो संसार के सुख है वे ब्रह्म सुख भी प्रेम सुख के आगे भक्ति सेवा के आगे गाय कुल की समाधि श्री स्वामी ने भी एक पंक्ति दी के तो महामुदा तत्कामो महामुद के चित चतंग्रिरोपमा कि आपके रूपी कथाम समुद्र में आपका कथा है एक अमृत का समुद्र उसमें विहरन तो भक्तगण कृष्ण कथाम का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं परम आनंद होकर के वे कृतना माने कोई कोई भाग्यशाली जन्म चतुर्वर्षन त्रोणोपम को बनती उनको यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग भी मिल जाए तो उस चतुर्वर्ग को वे तन का समान त्याग देते हैं ऐसा तुमको मोक्ष पर्यंत कुछ भी नहीं चाहिए उनको चाहिए एकमात्र मात्र आपकी सेवा से तो नायम सुखापो भगवान देहना गुप्त सुता है श्री शुद्ध वर्णन कर रहे हैं कि नायम सुखापह सुखापह की तीन तरह से व्याख्या की श्री कृष्ण जैसा सुख देते हैं वैसे कोई दूसरी वस्तु तो सुख नहीं देती एक अर्थ नाय सुखावत फिर दूसरा सुखावा का भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं किसी दूसरे साधन से पुष्पकार प्राप्त नहीं होते और जितना सुख जिस क्वांटिटी में जिस मात्रा में सुख भक्त को भगवान के द्वारा मिलता है सेवा में मिलता है वह किसी दूसरी वस्तु में प्राप्त नहीं तो सुखात्मा ने सरलता से प्राप्त होने वाला सुखात्मा ने सुख प्रदान करने वाला और सुखात्मा ने सुख की मात्रा जितनी भक्ति में प्राप्त है इतनी कहीं दूसरी जगह नहीं है तो नाय यशोदा जी ने जब कन्हियां को बांध लिया उस तो शिशुदेव जी नास्ते नास्ते कह रहे हैं कि नारायण सुखा को भगवान देहना है ये गोपिका सूत्र यशोदा इनके प्रेम के जैसे वशीभूत है ऐसे देहना जिनका शरीर में अभिमान है ऐसे लोगों को श्री कृष्ण इस प्रकार सुख प्रदान करने वाले सुख की पराकाष्ठा प्रदान करने वाले और सरलता से प्राप्त होने वाले सुखा पर सुख सुक पूर्वक प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त कराने कराने वाले और तो कराने वाले और सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त पर सीमा को तो प्राप्त कराने वाले तो श्री कृष्ण है।, है क्योंकि ये देव का सुख दुत का सुख है यशोदा के ही अपने पुत्र होकर के विराजमान है ऐसा जैसा सुख यशोदा को देती है वैसा नहीं ज्ञान चार भूताना जो आत्मभूत ज्ञानी है उनको भी ऐसा सुख नहीं है यथा भक्ति मतां हो यह कहते हुए संकेत करते हुए कह रहे हैं कि इस की भूमि में जैसा को ये देने वाले हैं ऐसा कहीं पूछ ले हैं इसलिए इनके सुख का यदि दर्शन करना हो तो सुख का दर्शन करने के लिए भैया वृंदावन चले आओ चले आओ तो ये सुख मिलेगा यही शब्द का बढ़ रहे हैं कि इस भूमि पर संकेत करते हुए धरती को छुप करके कह रहे हैं जैसे शिव वृंदावन सामने उपस्थित हो गए हैं और उनका संकेत करते हुए श्री के किनारे भी श्री शिवदेव जी भूमि को हुए कह रहे हैं कि हो बल तो जैसे यहाँ इस ब्रिज में प्रकट ब्रिज नाम श्री कृष्ण सुख प्रदान करने वाले हैं ऐसे सुख प्रदान करने वाले कहीं दूर ब्रह्म तो यो श्री गोविंद की प्रभा रूप मात्र होकर के बिरायमान अन्य कोई वस्तु नहीं है वो ब्रह्म की अंगकांति होकर के बिरायमान है वे श्री कृष्ण उनकी अंग उनसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है उनकी कांति ही होकर के श्री कृष्ण होकर के विराजमान यदि कोई स्थूल दृष्टि से यह विचार करे कि अंग कांति तो कहीं निर्विशेष के ऊपर जो उपाधि के रूप उप में अंग आता है तो ये विचार उचित नहीं है तत्वतः तो श्री कृष्ण कृष्ण का अंग दो अलग वस्तु नहीं है इसलिए श्री कृष्ण की अंग कांति अंग का आश्रय लेकर के विराजमान सामान्यतः तो यही कहा जाएगा कि निर्विशेष का आश्रय लेकर के सबसे विराजमान होना जो निर्विशेष तत्व है उसका आश्रय लेकर के उपाधि विराजमान हो सामान्यतः तो यह है परंतु क्योंकि श्री कृष्ण के स्वरूप में स्वरूप और उनकी अंग कांति तो अलग अलग वस्तु नहीं है इसलिए उनके स्वरूप की ही अंगति निर्विशेष तो कृषि के विषय में बस बात लाग, लाग नहीं होगी। सामान्य उपाधि के कारण कोई वस्तु दिखती है जो निर्विशेष वस्तु है जो शक्तिमान है वह निर्विशेष होता है और शक्ति के माध्यम से वह कहीं उपाधि के रूप में दिखता है उपाधि का तात्पर्य है कि नैकट्य के द्वारा अभिव्यक्ति का संस्थान उसका नाम है उपाधि निकट होकर के जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करे ऐसे संस्थान का नाम ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति का नाम उस संस्थान का नाम उस बिल्डिंग का नाम हम उपाधि कहेंगे जैसे आत्मा सूक्ष्म है पर ये जो शरीर दिख रहा है साढ़े तीन हाथ का उस आत्मा को अभिव्यक्त करने का एक संस्थान है एक माध्यम है इसलिए शरीर को उपाधि कहा जाएगा और आत्मा को उपाधि कहा जाएगा पंत भगवत स्वरूप में क्योंकि तो उपाधि और उपाधेय में कोई अंतर है ही नहीं ऐसी स्थिति में श्री भगवान के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि भगवान निर्गुण है और सब लोग उन्होंने वो दिया सगुण उनकी उत्पादी है ऐसा नहीं कहा जा सकता है भगवान सगुण होकर के ही विराजमान है और उनका जो सगुण रूपता है वह सर्वदा, सर्वदा उनके सगुण रूपता से ही उनका ब्रह्म और परमात्मा रूप भी प्रकट है शेठ जी के पास में खूब धन है शेठ जी चाहे तो अपनी पूरी तिजोरी खोल करके दिखा दें चाहे तो किसी को एक गड्ढी दिखाए और चाहे तो किसी को केवल एक नोट देकर के तर ऐसे ही भगवान चाहे तो अपने संपूर्ण माधुर को दिखाए चाहे तो केवल कुछ गुणों को जीव मात्र में साक्षी होकर के विराजमान है इस साक्षी गुण को और जीव मात्र के सृष्टि पालन संभार करने वाले हैं इस केवल इतने से गुण को दिखाए जगत के रचनाकार और साक्षी तो गुणों को दिखाए तो वे हो गए परमात्मा जहां अपने संपूर्ण माधुरी को दिखा रहे हैं वहां पर हो गए वे कृष्ण जहां केवल अपने भगवत्ता को दिखाते हुए ऐश्वर्य को दिखाते हुए विराजमान हैं वहां हो गए वे भगवान और जहां केवल अपने तेज मातृ को दिखा रहे हैं वहां हो गए भगवान वे ब्रह्म है सबके सर्व कृष्ण का आश्रय लेकर के क्योंकि तो कृष्ण और कृष्ण की अंग कृष्ण और पुष्य की उपाधि इनमें कोई अंतर नहीं है हैं है उनकी प्रभाव ब्रह्म करके विराजमान है ज्ञानी जन इस बात में कहीं संकोच करते हैं ज्ञानी जन कहते हैं भाई निराकार का आश्रय लेकर के साकार विराजमान होता है उपाधि सर्वदा उपाधि का आश्रय लेकर के विराजमान होती है, है क्योंकि इसलिए आविर्भाव की दृष्टि से हम कह सकते हैं ये ब्रह्म है और ये भगवान है ये परमात्मा केवल मैनिफेस्टेशन की दृष्टि से हम कह सकते हैं ये ब्रह्म परमात्मा भगवान है परंतु तत्वतः भगवान सादे गुरु से युक्त होकर के विराजमान है अब इस ब्रमता का ज्ञान न होना यह भी कहीं ज्ञान ही है ज्ञान रखना इसमें प्रेम बाधित होता है और ज्ञान न रखना यही प्रेम को अधिक प्रकट करने वाला होता है जय जय कु जय जय श्री राधारम हरि राधा रिताय Let the light <coughs> in. Oh, let the light <coughs> in.